संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के श्राप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत सौनक जी ने पूछा सुतनंदन जब सर्पों को यह बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें श्राप दे दिया है तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया उग्र सर्वा जी ने कहा उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे वे अपने इंद्रियों को वश में करके गंधमादन बद्रिकाश्रम गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे ब्रह्मा जी ने देखा कि शेष नाग के शरीर का मांस त्वचा और नाड़ियाँ सूख गई है उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है शेष जी ने कहा भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डाह करते हैं विनता और उसके पुत्र गरुण तथा अरुण से द्वेष करते हैं इसलिए मैं उनसे ऊब कर तपस्या कर रहा हूँ विनता नंदन गरुण निस्संदेह हमारे भाई हैं अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूँगा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 माता का साप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे कि इस श्राप का प्रतिकार कैसे हो उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे वासुकी ने कहा भाइयों आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें श्राप दे दिया है अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें सब साँपों का प्रतिकार संभव है परंतु माता के साप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता हमें अब समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है तब ठीक है ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे कुछ नागों ने कहा हम लोग ब्राह्मण बनकर जनमेजय से भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो कुछ ने कहा हम मंत्री बनकर ऐसे सलाह दें जिससे यज्ञ ही न होने पावे किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डस कर मार डाला जाए पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा राम राम ब्रह्महत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा कुछ नागों ने कहा हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे कुछ बोले हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे कुछ ने कहा हम लाखों आदमियों को डत लेंगे अंत में सर्पों ने कहा वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं अब आपको तो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए वासुको ने कहा हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं इन विचारों से व्यवहार्यता बहुत अधिक है चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा आज्ञानुसार काम करें जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है मैं सबसे बड़ा हूँ भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरी ही मेरे ही सिर होगी इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ उनमें एक ऐलापत्र नाम का नाग था उसने सब सर्पों और वासुकी की संपत्ति सुन सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मा, मान जाना संभव नहीं है अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए दूसरों के आश्रय से काम नहीं चलता इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूँ उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए जिस समय माता ने यह श्राप दिया था उस समय डर कर मैं उसी की गोद में छिप गया था वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा भगवान कठोर हृदया कद्रू को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुँह से अपनी संतान को श्राप दे डाले पितामह स्वयं आपने भी उसके श्राप का अनुमोदन ही किया निषेध नहीं किया इसका क्या कारण है ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं वे बड़े क्रोधी डरावने और विषैले हैं प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं इस हिसाप से क्षुद्र पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे और यह बात भी है कि मायावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए सो सर्पराज वासुके मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होने चाहिए ये जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करे उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है ऐलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा ठीक है ठीक है तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग की नेति मथने वाली रस्सी बनाई गई इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो ऐलापत्र नाग ने कही थी वासुकी ने सर्पों को जरदकारु ऋषि की खोज में निकल कर नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरदकू ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है